प्रियोगस्ट प्रियोगस्ट प्रियोगस्ट तो, तो आपने इसको देखिए शुक्र से उस विषय में कर लेना पूर्व सूत्र ने क्या था? बताया था धर्म बताया नहीं भूतेंद्र धर्म लक्षणावस्था परिणाम इस कर् क्या था पूर्व में कहे गए चित्र के परिणाम के द्वारा धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों का व्याख्यान हो गया किसे होने वाले भूत और इंद्रियों में होने वाले और तत्व तर उस प्रसंग में धर्म को पहले बताया ना अब धर्मी को बता रहे हैं उस प्रसंग में सा, दिता से शांतो देता प्रदेश धर्मानुपाति धर्मी शांतो देता अब देखिएगा शांत उदित औग धर्म है ना शांत धर्म उदित धर्म और अवसिदेश धर्म है जैसे कि बताया ना मिट्टी का धर्म में आपका क्यों नहीं पिंड घट है कपाए ये धर्म ये क्या है मिट्टी के धर्म है क्योंकि शांत योग राष्ट्र में ये मानते हैं कि कार्य कारण में रहता है कारण को धर्मी कैसे और कार्य को धर्म कहते वेदांत में थोड़ा अंतर बताया ना वेदांत मत में धर्म क्या है कि चूर्ण पिंड घट और कपालतव घट आदि है वो कहते हैं है, तो है इतना है दोनों ही सत्कार वादी है ये बात है देखो जी यहाँ पर शांत धर्म शांत धर्म जैसे की जब पहले मिट्टी चूर्ण रूप में थी पिंड हो गयी और घट हो गयी तो फिर जी जिसमें घट हो गया ना उस समय शांत धर्म कौन कौन हो गए चून और पिंड शांत धर्म का अतीत धर्म दूध का धर्म है और उदित धर्म का अर्थ वर्तमान धर्म उदित धर्म का क्या अर्थ है और अब धर्म का अर्थ है भविष्य का अलग धर्म या धर्म अनागत धर्म अनागत धर्म तीन प्रकार के धर्म हुए ना एक ही धर्म कभी शांत होता कभी वर्तमान होता कभी अनागत होता है अब व्यवदेश का अनागत बात समझ में शांत उदित और शांत धर्म उदित धर्म और अवशेष धर्म अर्थात अतीत वर्तमान और अनागत धर्मों में अनुगत रहने वाला धर्मी होता है जो को धर्म बदलते रहते हैं धर्मी बदलता है तो तीनों धर्मों में अनुगत रहने वाला मतलब तीनों धर्मो में संबंधित रहने वाला कौन होता है वो हमेशा वो रहता है न अच्छा पंख पंखी लग गई शांत उदित और देश से धर्मों में अनुगत रहने वाला या इन धर्मों में संबंधित रहने वाला धर्मी होता है अब देखेंगे योग्यता और छिन्ना धर्मिणा सत्यो धर्म यहाँ पर धर्म क्या है तो बताते हैं धर्म किसका होगा धर्मिणा धर्मी का धर्म होगा ना धर्म किसका होगा धर्मी का धर्मी का धर्म क्या है तो बताते हैं शक्ति एवं धर्म शक्ति एवं धर्मा शक्ति ही धर्म है शक्ति ही अब ध्यान देना शक्ति ही धर्म है इसको ऐसे समझो जैसे कि अग्नि में दाहकत तो शक्ति है अग्नि में क्या है दाहत तो शक्ति है तो शक्ति ही क्या हो गया ऐसे धाहकत अग्नि में ताकत तो शक्ति है तो दाहकत ही धर्म बन जाएगा ताकत क्या बनेगा किसका हाँ तो अग्नि धर्मी हो जाएगी तो कहते धर्मी का धर्म कौन है उसकी शक्ति है ना तो शक्ति क्या है अग्नि का धर्मी का धर्म हो गया तो शक्ति ही धर्मी का धर्म है और यहाँ पर एक शक्ति ही का है योग्यता और छिन्ना योग्यता से और छिन्न या योग्यता से युक्त योग्यता से युक्त तो ध्यान देना जो तो शक्ति है ना वो कैसी है दाह करने की योग्यता से युक्त है दाह करने की योग्यता से युक्त है ना दूसरे को जलाने की योग्यता से युक्त है निवारण करने की योग्यता से युक्त तो है शक्ति किससे युक्त होती है योग्यता से युक्त होती शक्ति और शक्ति ही धर्म है किसका धर्म है धर्मी काम योग्यता और किसके साथ है शक्ति के साथ है ना समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ में करना पड़ता है और तीनों प्रथम का योग्यता छिन्ना शक्ति और धर्म प्रथमान है ना तो इनका एक साथ संबंध है हमने होगा योग्यता वक्ति ही योग्यता से युक्त शक्ति ही धर्मी का धर्म है इसमें नहीं में सकती है वो जलाने की योग्यता से युक्त है कार्य करने की योग्यता से हाँ जागरूक कार्य करने की योग्यता से युक्त है तो योग्यता से युक्त शक्ति ही धर्मी का धर्म है ऐसा और हमने समझे आप जैसे कि जल घट से क्या लेते हैं जल लाते है ना जल लाने को कहते हैं जल कहते हैं जल आहरण जल आहरण का अर्थ है जल लाने वाला जल है। एक मिनट जल आहारण जल को जल को किससे लाते हैं किससे लाते हैं घट से? लाते हैं।, से लाते हैं तो जल लाने की योग्यता किसमें है जल लाने की योग्यता है घट में और जल आहारण या जल लाने रूप योग्यता से अवच्छिन्न कौन हो गया घट हो गया ना तो वो भी क्या हुआ धर्म हो गया अच्छा एक मिनट ऐसा समझना कुछ आप ऐसा समझ करेंगे जैसे डाक शक्ति का समझ गए ना वो अग्नि का धर्म है और यहाँ पर आप ऐसा समझेंगे कि जल लाने ये जल लाने की शक्ति किसमें है घटने घट घटने भी शक्ति है तो अब जो शक्ति है ना घट में है वो कैसी है नहीं नहीं वापस आइए ये।, ये जल किस से लाते हैं घट से लाते हैं ना तो घट क्या है आपका घर में जल गया घट क्या है और किसका धर्म है वो नित्ति. मिट्टी का घर में मिट्टी का घर में कौन है नित्ति. घट है ना और वो क्या है कि वो भी योग्यता से युक्त है जल लाने की योग्यता से युक्त है कौन तो घट इस दृष्टि से घट को भी शक्ति दे सकते हैं किसकी शक्ति मिट्टी की है न मिट्टी की शक्ति किसे कह सकते हैं घट को कह सकते हैं क्योंकि वो घट है वो जल लाने की योग्यता से युक्त है तो जल लाने की योग्यता से युक्त शक्ति ही धर्मी के घर में है तो इस प्रकार किसको यहाँ पर धर्म कहेंगे घट और घट को कहेंगे धर्म उसको शक्ति भी कह सकते हैं मिट्टी की शक्ति से काम होता है मतलब मिट्टी के घटे कम होता है ऐसा मतलब है ना आगे देखेंगे तो अब देखेंगे ये शक्ति ध्यान देना शक्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है शक्ति कार्य के द्वारा अनुमे है शक्ति का कार्य के द्वारा अनुमान किया जाता है अनुमेय समझते है जिसकी अनुमित की जाए उसे में अग्नि क्या इसके द्वारा धुन के द्वारा है ना धुन है तो उसे अग्नि अनुमेय होती है तो शक्ति का कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है शक्ति की अनुमति होती है हमेशा कार्य मतलब जैसे कोई व्यक्ति अधिक भार उठाता है कोई कम भार उठाता है तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं ना तो कार्य के द्वारा उनकी शक्ति का अनुमान होता है कार्य के द्वारा उनकी शक्ति का अनुमान होता है अब देखेंगे साचा सा फल प्रसो भेदावी सदभाव के कद से अन्योन्या अब देखेंगे चा से क्या लेना धर्म तो धर्म को बताते हैं अभी क्या है ये ये फल प्रसव भेदित फल प्रसो का फल कार्य प्रसोक अर्थ है उत्पत्ति कार्य उत्पत्ति के भेद से अनुमित क्या भिन्न भिन्न प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार वाले कार्य भिन्न भिन्न भिन प्रकार वाले कार्य की अनुमति से अनुमित भिन्न भिन्न प्रकार वाले कार्य की उत्पत्ति से अनुमेय क्या कहेंगे भिन्न भिन्न प्रकार वाले कार्य की अनुमति कार्य की उत्पत्ति से अनुमे भिन्न भिन्न प्रकार वाले कार्य की उत्पत्ति से अनुमेय कौन होती शक्ति ध्यान देना हमने बताया ना शक्ति होती है अनुमेय शक्ति की अनुमिति की जाती है तो जैसे कि कोई व्यक्ति अधिक भार उठाता है तो कोई कम भार उठाता है तो भार उठाना रूप जो भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य हो रहा है भार उठाना रूप जो भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य हो रहा है इस कार्य के द्वारा किसकी अनुमति होगी उनकी शक्ति की वे उनकी शक्ति अधिक है तो अधिक भार उठाते हैं इनकी शक्ति न्यून तो है तो न्यून भार उठाते हैं तो किसके द्वारा शक्ति हुई कार्य के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य के द्वारा हर कार से कार्य तो कार्य कार्य उत्पत्ति के भेद से मतलब भिन्न भिन्न प्रकार वाले दिन प्रकार वाला कौन कार्य तो भिन्न दिन भिन्न प्रकार वाले कार्य की, की, दिन की उत्पत्ति के द्वारा क्या देंगे भिन्न भिन्न प्रकार वाले कार्य की उत्पत्ति के द्वारा अनुमित है अनुमे, है अनुमे होती है कौन शक्ति या सात ले लेंगे शक्ति सा है नक्ति या शक्ति कम की लग जाएगी भिन्न भिन्न प्रकार की कार्य उत्पत्ति के द्वारा अनुमे होती है या भिन्न विभिन्न प्रकार की कार्य की उस शक्ति के द्वारा अनुमित सद्भाव वाली अनुमित सद्भाव वाली या अनुमित अस्तित्व वाली ध्यान देंगे शक्ति के अस्तित्व प्रत्यक्ष से सिद्ध है या अनुमान प्रमाण से सिद्ध है शक्ति का अस्तित्व जैसे पर्वत में अग्नि का अस्तित्व धूम से सिद्ध है ना या पर्वत में अग्नि का अस्तित्व अनुमान प्रमाण से सिद्ध है तो कह सकते पर्वत में अग्नि का अस्तित्व अनुमित है कैसा है अनमित मतलब अनुमान से जाना जाता है तो वैसे ही क्या है कि शक्ति का अस्तित्व भी कैसा है अनुमित ने तो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य उत्पत्ति के द्वारा अनुमित अस्तित्व वाली भिन्न भिन्न प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार वाला कौन कार्य तो भिन्न भिन्न प्रकार वाले कार्य की उत्पत्ति के द्वारा अनमिट अस्तित्व वाली अनुमित कौन है अस्तित्व नहीं अस्तित्व अनुमित क्या है किसका शक्ति का शक्ति तो का अस्तित्व क्या है अन्वित है ये बताया शक्ति भी अनुमित है, है।, है और शक्ति का अस्तित्व भी अन्वित है बताइए शक्ति भी अन्वित है और शक्ति का अस्तित्व भी अस्तित्वित है पंक्ति लगाने के लिए अनुमित कन्वय करेंगे किसके साथ सद्भाव के साथ अस्तित्व के साथ ठीक है पंक्ति लगाने के लिए अनुमित कन्वय किसके साथ करेंगे सद्भाव का मतलब अस्तित्व तो अस्तित्व अनुमेय है किसका की भिन्न भिन्न प्रकार वाले कार्य की उत्पत्ति के द्वारा अनुमित अस्तित्व वाली अन्य अस्तित्व वाली कौन शक्ति अनवित अस्तित्व वाली एकस्त एक का एक धर्मी का भिन्न भिन्न प्रकार वाला धर्म देखा जाता है एक धर्मी का भिन्न भिन्न प्रकार वाला यहाँ साख अंध में कर लेना एक धर्मी का भिन्न भिन्न प्रकार वाला धर्म देखा जाता है या एक धर्मी का भिन्न भिन्न प्रकार वाला शक्ति देखी जाती है एक धर्मी की भिन्न भिन्न प्रकार वाली कौन देखी जाती है दोबारा पंक्ति लगाएंगे, चार यहाँ लिखा है वही में और भिन्न भिन्न भिन प्रकार वाले कार्य की उत्पत्ति के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार वाले कार्य की उत्पत्ति के द्वारा अनुमित अस्तित्व वाली शक्ति अनुमित अस्तित्व वाली हाँ नहीं अनुमित अस्तित्व वाली शक्ति एक धर्मी की भिन्न भिन्न प्रकार की देखी जाती है एक धर्मी की अन्य अन्य है ना कि एक धर्मी का अन्य अन्य प्रकार का देखा जाता है कौन शक्ति के बाद आप सात अन्य कर सकते हैं पंक्ति लगेगी और भिन्न भिन्न प्रकार वाले कार्य की उत्पत्ति के द्वारा अनमित अस्तित्व वाली शक्ति एक धर्मी की भिन्न भिन्न भिन प्रकार की देखी जाती है अन्य अन्य का भिन्न भिन्न प्रकार की देखी जाती है तो भिन्न भिन्न प्रकार की कौन लिखी जाती है शक्ति अब वो किसकी है धर्मी की एक धर्मी की भिन्न भिन्न प्रकार की शक्ति देखी जाती है जो शक्ति है उसका सद्भाव मतलब अस्तित्व वो अस्तित्व कैसा है? है. है क्या है अनुमित है मतलब क्या अनुमान प्रमाण से ज्ञात है अनुमित है ना अस्तित्व प्रत्यक्ष सिद्ध अस्तित्व नहीं है बल्कि अन्वित अस्तित्व है अन्य अस्तित्व कौन सा जो अनुमान प्रमाण से जो अस्तित्व होगा उसे क्या कहेंगे अन्वित अस्तित्व और अनमित किसके द्वारा अस्तित्व है शक्ति का भिन्न भिन्न प्रकार वाले कार्य की, के भिन भिन वाले की उत्पत्ति के द्वारा लग जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार वाले कार्य की उत्पत्ति के द्वारा अस्तित्व अस्तित्व वाला वाला या धर्म एक धर्मी का भिन्न भिन्न प्रकार से देखा जाता है लग गया तो तत्र वर्तमान तो तत्र से लेंगे यहाँ पर तीन प्रकार के धर्मो में तीन प्रकार के धर्मो में प्रकार तस्कार तीन प्रकार के धर्मों में तीन प्रकार के धर्म हुए ना से और मतलब अतीत से वर्तमान और भविष्य तो तीन प्रकार के धर्मी में वर्तमान धर्म कौन सा धर्म स्व व्यापारमुवन अपने कार्य काम हो करते हुए अपने कार्य का अनुभव करते हुए ध्यान देंगे तो कार्य बताइए की ये धर्म वर्तमान धर्म अतीत धर्म और अनागत धर्म इन तीनों धर्मों में कार्य कौन करेगा धर्म वर्तमान धर्मी कार्य करेगा तो कार्य के सही तो वर्तमान धर्मी होगा और जो वर्तमान ही नहीं है वो अपने कार्य को कर पाएंगे अपन किरदाना तत्कार तीन प्रकार के धर्मों में स्व्यापारम अनुभवन वर्तमान धर्मा अपने कार्यकान हो करते हुए वर्तमान धर्म अपने कार्य हो करते हुए वर्तमान धर्म मतलब लक्षणा करना अपने कार्य को करते हुए वर्तमान धर्म अपने कार्य को करते हुए वर्तमान धर्म या शांति धर्मांतर भिन्न अतीत तथा अनागते धर्मांतर से भिन्न होता है अतीत तथा अनागते धर्मांतर से भिन्न होता है वर्तमान धर्म की अपेक्षा धर्मांतर कौन है? है और, और अनागत है धर्मांतर का तो होता है दर्मा दर्मा दर्मा अन्य धर्म धर्मांतर अन्य धर्म को धर्मांतर कहते हैं तो वर्तमान धर्म की अपेक्षा धर्मांतर हो गया मतलब तो? अतीत लग गया तुमकी होती है तत्कार तीनों प्रकार के धर्मों में स्व व्यापारम वर्तमान धर्म अपने कार्य का अनुभव करते हुए वर्तमान धर्म अपने कार्य का अनुभव करते हुए अपने कार्य को करते हुए वर्तमान धर्म अतीत तथा अनागत रूप धर्मांचर से भिन्न होता है विद्य से का विद्य कौन भिन्न होता है बोलो वर्तमान धर्म किस से भिन्न होता है शांत और अभ्य धर्मांतर ऐसी तो जो भिन्न होता है वर्तमान धर्म वो क्या करते हुए भिन्न होता है अपने अपने कार्य को करते हुए अपने कार्यकाल वो करते हुए वर्तमान धर्म अपने कार्य को अपने कार्य को करना ही अपने कार्यकाल वो करना है यहाँ है न कार्य को करने को ही यहाँ पर अनुभव करना कह रही हैं। अब आगे देखेंगे अभी देखेंगे कि जब धर्म वर्तमान नहीं है जब धर्म वर्तमान नहीं। तब आप ये कह सकते हैं कि ये अपने कार्य के द्वारा ये दूसरे से भिन्न है ऐसा कह पाएंगे जब धर्म वर्तमान है तो अपने कार्य के द्वारा अन्य से भिन्न होता है और जब वर्तमान ही नहीं है तो ऐसा कह सकते है की अपने अपने कार्य के द्वारा अन्य से भिन्न है यही बताते हैं तस् त्रया खाल धर्मेणो नहीं समन्वय किन्तु जब धर्म सामान्य रूप से विद्यमान रहता है विद्यमान होता है अथवा कही किन्तु जब धर्म अन्य रहता है सामान्य रूप से विद्यमान रहता है अर्थात अनिव्यक्त रहता है घट उत्पत्ति के पहले कैसा है व्यक्ति में अभिव्यक्त है कि अभिव्यक्त है हाँ जब जब धर्म सामान्य रूप से से विद्यमान रहता रहता है रहता है, है अथवा घटे तब तब धर्मी अलग होता क्या तब धर्मी स्वरूप मात्र होने से तब केवल धर्मी स्वरूप ही है ना धर्म तो नहीं अलग से तब केवल धर्मी स्वरूप होने से अथौ कहा के कौन किसके द्वारा भिन्न होता है या कौन किसके द्वारा या कौन जब वो अभिव्यक्त ही नहीं है तो फिर एक उसको कौन कह सकते हैं मतलब कौन प्रश्न का उत्तर मिलेगा अच्छा असो कहा कौन तो फिर किसके द्वारा भिन्न है किस कार्य के द्वारा भिन्न है ये कहवाएंगे हाँ क्योंकि मिट्टी में जैसे घट अनभिव्यक्त है वैसे सराव भी अनिव्यक्त है मिट्टी से बहुत वोशनी बनती है सभी अनिव्यक्त है तो ध्यान देगा किंतु किंतु जब धर्म सामान्य रूप से विद्यमान रहता है या किंतु जब धर्म अनव्यक्त रहता है तब केवल धर्मी स्वरूप होने के कारण धर्म अलग नहीं है ना तब धर्मी स्वरूप मात्र होने के कारण अशोक का ये कौन सा धर्म किस कार्य के द्वारा भिन्न होता है कुछ उत्तर हो पाएगा? अच्छा धर्मांता उदिता अव्य कार्य उसमें तब खलुवाक्यलंकार में है धर्मी के धर्मी के शांता उदिता अव्य अच्छा प्रिया प्रिया इति इति धर्मी धर्मी धर्मी के सा और ये तीनों के धर्म धर्मी के ये लगाना और त्रया तीनों धर्म होते हैं कौन कौन शांत उदित और अव्यवदेश ये धर्मी के धर्म होते हैं उसमें शांत किसे कहते है? हैं उन तीनों में ये ये कृतवा स्वापार अनुप्रता तत्ता ये व्यापारान तीनों में ये व्यापा ये हा। ते सांता हा। ये के ये है तो से आधार कर लेना ये व्यापारान कृतवा जो व्यापार करके शांत हो गए हैं या जो अपने कार्य करके शांत हो गए हैं उनको क्या कहेंगे हाँ नहीं जो व्यापार करके उपरत हो गए हैं मतलब जो अपना कार्य करके निवृत हो गए हैं उन्हें शांत कहा जाता है जो अपना कार्य करके निवृत्त हो गए हैं उन्हें क्या कहते हैं शांत जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ घट में जल लाना घट में जल, जल जल लाना आदि रूप कार्य हुआ और बाद में क्या वो घट निवृत हो गया बताइए जो अपना कार्य करके निवृत हो गए है वह धर्म कहते हैं शांत है सा व्यापार उदिता सा व्यापाराह धर्माह उदिता और अपने कार्य के सहित विद्यमान रहने वाले धर्म उदित कहलाते हैं उदित करते है वर्तमान और अपने व्यापार व्यापार कार्य और अपने कार्य के सहित विद्यमान रहने वाले धर्म उदित कहलाते हैं उदित का क्या है? वर्तमान ते चा अनागत लक्षण से समान ते कर वर्तमान धर्म क्या ते वर्तमान धर्म अनागत लक्षण से अनागत लक्षण क्या अर्थ है घुष्ट तो अनागत लक्षण वाले अनागत लक्षण वाले धर्म के पश्चात होते हैं क्या इसका अनागत लक्षण वाले धर्म के पश्चात होते हैं आप इसको ऐसा समझेंगे घट उत्पत्ति के पहले घट मिट्टी का धर्म है घट तो उत्ती किसका धर्म है उत्पत्ति के पहले उस धर्म को आप क्या कहेंगे घट की उपस्थिति से पहले घट को कौन सा धर्म कहेंगे अनागत कहेंगे और इसके बाद उसको क्या कहेंगे वर्तमान कहेंगे तो वर्तमान धर्म किसके बाद आएगा अनागत धर्म के बाद है वर्तमान धर्म किसके बाद हुआ अनागत धर्म के बाद वही बता रहे हैं क्या अनागत लक्षण से और अनागत अनागत लक्षण वाले धर्म के पश्चात अनागत लक्षण वाले धर्म के वाले अनागत लक्षण वाले धर्म के हैं कि समी अब पश्चात रहा लेना है अनागत से, लेना है, ए... अच्छा, अच्छा। है उदिता क्या लेना है उदिता उदिता कर्त है वर्तमान आ वर्तमान धर्म लगाइए क्या मतलब और है? अनागत लक्षण वाले अनागत लक्षण वाले धर्म के अव्यवहित पश्चात समरतरा का क्या अर्थ है अव्यवहित पश्चात ते, ते का क्या है वर्तमान धर्म होते हैं एक अंध में बातें करो और अनागत लक्षण वाले धर्म के पश्चात और अनागत लक्षण वाले धर्म के अव्यवहित पश्चात और अनागत लक्षण वाले धर्म के अव्यवहित पर टे क्या वर्तमान धर्म होते हैं और अनागत लक्षण वाले धर्म के पश्चात कौन धर्म होते हैं वर्तमान धर्म होते हैं वर्तमान धर्म बताइए सजू तो पहले कौन सा धर्म अनागत धर्म और फिर वर्तमान धर्म और इसके बाद अतीत धर्म या क्रम है चलिए आगे ध्यान देंगे वर्तमान से अनंतरा अती वर्तमान धर्म के बाद में होने वाले अतीत धर्म होते हैं बताई सजू घट जैसे वर्तमान हो गया और उसके पश्चात क्या होगा वो अतीत होगा तो वर्तमान धर्म के पश्चात अतीत धर्म होते हैं क्या वर्तमान धर्म के पश्चात अतीत धर्म होते हैं अब ये बताइए वर्तमान धर्म किसके पश्चात होता है अनागत के हाँ वर्तमान धर्म में अनागत धर्म के पश्चात होता है तो कोई शंका करता है कि कि वर्तमान धर्म में अतीत के पश्चात क्यों नहीं होता है वर्तमान धर्म अतीत के पश्चात क्यों नहीं होता है इसी किसी का ऐसा किसी का प्रश्न है कितंतरा न भवंथी वर्तमान है अतीत अनंतर वर्तमान न बवंती अतीत धर्म के पश्चात वर्तमान धर्म नहीं होते है लगा अतीत अनंतरा वर्तमान चिमर्थम न बवंती अतीत धर्म के पश्चात वर्तमान धर्म क्यों नहीं होते है इस प्रश्न हुआ न इसका उत्तर सुन लेना इसका उत्तर कहने का मतलब यह है उत्तर इस प्रकार का होगा ठीक से कि अनागत से और वर्तमान में क्या है की पूर्वापर भाव है अनागत है पूर्व तो में और वर्तमान है तो अनागत और वर्तमान में पूर्वापर भाव है इसलिए अनागत के बाद क्या जाता है वर्तमान आ जाता है तो जैसे अनागत और वर्तमान में पूर्वापर भाव है वैसे अथी और वर्तमान में अतीत और वर्तमान में पर भाव नहीं है अतीत और वर्तमान में पर भाव का मतलब पहले अतीत हो फिर वर्तमान हो ऐसा है क्या यदि वही बताते हैं ये पंक्ति लगेगी पहले वाली की अतीत धर्म के पश्चात वर्तमान धर्म किस कारण से नहीं होते हैं वर्तमान करते वर्तमान धर्म इसका उत्तर है पूर्व पश्चिमता या अभाव इन दोनों में पूर्व रूपता और उत्तर रूपता का अभाव है पश्चिम का त्रिपर रूपता क्योंकि ऐसा समझ लगाना क्योंकि इनमें पूर्व तौर उत्तरत्व का भाव है या पूर्व तौर परत्व का हुआ है बात है समझ में पश्चिम का त्रिपर पर और पश्चिमता तल फटते है ना तल का अन्वय पूर्व और पश्चिम दोनों के साथ करना पूर्वता और पश्चिमता क्यूँकी इन दोनों में पूर्वोत्तर भाव का भाव है क्या कहेंगे पूर्वोत्तर भाव का या पूर्व और उत्तर का भाव है लग जाएगा, क्योंकि इन दोनों में पूर्वोत्तर भाव का अभाव किसमें किसमें? अतीत वर्तमान में क्योंकि इनमें पूर्व के पूर्वत्व और पश्चिमत्व का अभाव है मतलब पूर्वोत्व का अभाव है अब ध्यान देंगे अच्छा ये बताइए की पूर्वोत्व भाव किसमे है अनागत और वही कहते हैं यथा यथा अनागत वर्तमान पूर्व पश्चिमता जैसे अनागत और वर्तमान धर्मों धर्मो में जैसे अनाग जैसे अनागत और वर्तमान धर्म में पूर्व रूपता और पश्चिम रूपता है मतलब पूर्व तौर परत्व है जैसे अनागत और वर्तमान धर्मो में पूर्व तोर परत्व है मतलब जैसे अनागत से और वर्तमान धर्मों में पूर्वापर भाव है क्या है पूर्वापर न एवं अतीत एवं कर् इस प्रकार अतीत इस प्रकार अतीत और वर्तमान का वर्तमानस जोड़ लेना वर्तमानस कर लेना इस प्रकार अतीत और, और वर्तमान में पूर्वा प्रभाव इसमें पूर्वा प्रभाव नहीं है अतीत और अतीत और वर्तमान में पूर्वा प्रभाव पहले अतीत फिर वर्तमान ऐसा है क्या हाँ इस प्रकार अतीत और वर्तमान में पूर्वा प्रभाव तस्मात न अतीत अस्थित मन करा तस्मात इस कारण से अतीत समरा न अस्ति अस्थि क्रिया का करता वर्तमान का अध्ययन कर लेंगे इस कारण इस कारण अतीत समरा करते हैं कि अतीत के अव्यवहित प्रवृत्ति है इस कारण अतीत के अव्यवहित पर वृत्ति न है वर्तमान नहीं होता है ना तस्मात करते इस कारण से अतीत समरा अतीत के अव्यवाहित प्रवृत्ति न अस्थिक वर्तमान घर नहीं होता है क्या है अनागत एव समान्तरो वर्तमान से चले अब लगाएंगे वर्तमानस से समानतर वर्तमान से तो इसका अर्थ हो तो जाएगा वर्तमान की वर्तमान के अव्यवाहित पूर्ववर्ती क्या वर्तमान का अव्यवाहित पूर्ववर्ती अंतर अनागत अनागत लिखना है वर्तमान के अव्यवाहित पूर्ववर्ती कौन होता है अनागत ही होता है लगेगा वर्तमान का विवाहित पूर्ववर्ती वह वर्तमान क्या वर्तमान का अव्यवाहित पूर्ववर्ती अनागत ही होता है वर्तमान का अविवाहित पूर्ववर्ती वह अनागत ही होता है इतना बस आज देखेंगे पाठ पाठ है है ना के नहीं इसके बाद से से धर्म कौन है? अभी किसको बताया धर्म को बताया और को बताया है ना अब बताते हैं इसके पश्चात आव्यपदेश धर्म कौन है प्रश्न हुआ तो उत्तर देते हैं सर्वम सर्वात्मकम यहाँ पर सर्वम कर सर्वे धर्मिणा या सर्वे सभी धर्मी सर्वात्मकम कर्थ है सर्वशक्ति मंत सभी धर्मी सभी शक्ति वाले हैं या एक वचन में चाहे कर लेना सर्वम कर्त करना सर्वधर्मी और सर्वात्मकम कर्ज है सर्वशक्तिमान सर्वम कर्त क्या हुआ सर्वधर्मी और सर्वात्मकम करते क्या हुआ सर्वशक्तिमान सभी धर्मी सभी शक्ति वाले है सभी धर्मी हाँ मतलब सभी धर्मी सभी शक्ति वाले हैं मतलब सभी धर्मों में सभी शक्तियाँ हैं सभी धर्मों में सभी शक्तियाँ हैं शक्ति पद का प्रयोग धर्म के लिए आया है ना तो सभी धर्मी में सभी शक्तियां हैं मतलब सभी धर्मी में सभी धर्मी और कैसे बताएंगे तो सर्वम कर क्या यहाँ पर सर्वधर्मी और सर्वात्म सर्वात्मकम करते हैं सर्वशक्ति सभी धर्मी सभी शक्ति वाले हैं एक पंक्ति लिख लो इसका तार्थ थ धर्मीगत सत्योत्थिकोत्थिकोत्समर्थ धर्मीगत सत्य धर्मी सतय आवृत्य विकार करते काम है हुँ? सभी कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ है। धर्मी में विद्यमान शक्तियों शक्तियां अविप्ले कही जाती हैं। सभी कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ कौन शक्तियाँ और वो किसमें है शक्ति धर्मी में में? सभी कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ है धर्मी है या शक्ति है शक्ति है और शक्ति किसमें है तो किस पद का किसके साथ अन्वय है ये भी ध्यान देना चाहिए ग्रंथ लगाने के लिए कि सभी कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ धर्मी में रहने वाली शक्तियाँ आप व्यपदेश कहलाती है खोल दो ये शक्तियाँ क्या कहलाती है आप व्यपदेश कही जाती है सभी कार्यो को उत्पन्न करने में समर्थ शक्तियाँ ये किसमें है धर्मी में है सभी खोलना तो इनको क्या कहते हैं आप व्यपदेश कहते हैं और ये पता कैसे चलेगा कार्य उस पर नोने से ही शक्ति का पता चलेगा के द्वारा उन्हें कही गई है ना आगे देखिए हम सर्वात्म करते हैं सभी धर्मी सभी शक्ति वाले हैं योक्तम योत्तम करते जिस विषय में कहा गया है यथ्रोक्तम है यथोक्तम है यथक्तमतम हाँ यह जिस विषय में कहा गया यथोक्तम तो कैसा कहा गया है जल भूम्य हो पारिमिकम समझो कि जल और देखिए देख किसी मिट्टी में जो आम जो मीठे फल होते हैं ना मीठे फल होते हैं तो किसी मिट्टी में वो बहुत मि, किसी मिट्टी में बोने पर बहुत मीठे हो जाते हैं किसी मिट्टी में बोने पर कम मीठे वो देखा जाता है ना संतरा मौसमी वगैरह जो फल है तो उनके पेरण किसी मिट्टी में लगाने पर क्या हो ज्यादा मीठे किसी में कम मीठे ऐसे किसी जल से सिंचाई करने पर अच्छे मीठे होते हैं और कोई दूसरे जल से सिंचाई कर दोनों कम मीठे होते हैं तो वही बताते हैं जल और भूमि का परिणाम जल और भूमि का परिणाम रस आदि आदि लेना गंध रस और गंध की अनेक रूपता वही रूपता उनका क्या है अनेक रूपता रस और गंध की अनेक रूपता एक ही प्रकार के बीज एक ही प्रकार के मीठे फलों के बीज आप अलग अलग भूमि में बो दीजिए और अलग अलग है। आप जल से सिंचाई कर दीजिए तो फिर एक ही प्रकार का रस सुगंध मिलेगा दोनों में नहीं मिलेगा ये बात जानते हैं ना बिल्कुल हाँ तो वही बताते हैं जल और भूमि का परिणाम रस और गंध की अनेक रूपता स्थावरों में देखी गई है यहाँ पर ध्यान देंगे कि आम आदि के फलों में देखी गई है कह देना आम संतरा मौसमी इन फलों में देखी गई है तो ये स्थावर हो गए ना हम ये इनके पेड़ तो स्थावर हो गए उनकी लगी जल और भूमि का परिणाम रस और गंध की अनेक आम आदि इस हवरों में देखी इसमें हम लोग कहते हैं मिट्टी का नहीं प्रभाव है और पेड़ का प्रभाव होगा जैसे की एक ही मिट्टी और एक ही पानी एक नींबू का बीज लगा दो एक संतरे का लगा दो तो एक एक खट्टा मीठा प्रभाव और समान प्रकार के बीज हो अलग अलग स्थानों में बोकर अलग अलग पानी से सिंचाई करें तो मिट्टी और जल का प्रभाव हो गएगा ऐसा इसका बड़ा प्रभाव होगा सभी अब ये देखेंगे तथा लगी इस आम आदमी इस खावरों में देखी जाती है आम अमरूद इन खावरों में देखी जाती है अनेक रूप से रसो गंदगी अभी आजकल उस बाजार में नकली आता है टमाटर आप अपने से देसी बीज ला के तो पेड़ में कोई फल छोटा होगा कोई बड़ा होगा कोई पकेगा कोई हरा रहेगा ये चलता है ना और जो क्या आएगी ये बिल्कुल एक ही साइज के होंगे और एक ही साथ पक जाएंगे और एक ही शक्ल सूरज होगी ये सब नकली होता है क्या कहते तो हैं कुछ ये नकली बीज बनाए गए हैं ना वही समय नकली है सीधा मतलब असली नहीं है आपको कोई भी देसी बीज बोई है कोई छोटा लगेगा कोई बड़ा लगेगा कोई पकेगा कोई हरा रहेगा कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा को हो जो एक साथ वाला एक साइज है पूरा निकली है बनाया हुआ है जितना है लौकी योकी बहुत कम मिलती है ज्यादातर तो नकली ही है लौकी देखो आप पहले लोगी होती थी किनारे पे पतली बीच में मोटी और बाद में मोटी मोटी चली जाती थी अभी देखो बराबर आती है ऊपर से नीचे तक और कोई कोई तो आरूम में ही मोटी ज्यादा है ये पूरी ज्यादा मात्रा इंजेक्शन की दे रखी है ज्यादा ऐसे उल्टा फुलटा सब बना दिया नकली करके अच्छा स्वाभाविक सब्जियों का स्वाद नहीं रह गया अगे साल चालीस साल पहले जैसा स्वाद होता था सब्जियों का स्वाभाविक नहीं रह गया क्या बन रहा है वो बहुत दूर से पता चलता था घर के अंदर जैसे यहाँ बनाया ना भोजन तो वहां से पता चलता था क्या बन रहा है इसमें तो प्राकृतिक सब था तो सब में सुगंध थी अब सब नकली होने से तो सब में सुगंध चली गई धनिया तो ऐसी थी कि जैसे यहाँ से राम का गेट इतनी दूर से कोई ले जाए तो जाता था सुगंध जा रहती थी अब धनिया भी नकली बना दिया नकली क्या उसमें कहते हैं कि जल्दी तैयार हो जाती है देसी बीज काफी समय लेते हैं जल्दी हो जाते इसलिए नकली कर दिया तो जब नकली करने से गुण वीक नहीं रहेंगे अब गेहूं बहुत पैदा होता है लेकिन जो नकली गेहूं आ गए कहते हैं कि ये ज्यादा गर्मी भी नहीं सहन कर सकते हैं और हवा भी नहीं सहन कर सकते हैं और पहेड़ वाले भी सहन कर लेते थे असली ये सब मौसम सहन करते थे सबसे और वही ऐसा किसान लोग कहते हैं कि 60 साल का किसान कितना मेहनत करता है आज के बीस साल के लड़के उतना खेतों में मेहनत नहीं कर पाते ऐसा हमने किसानों से सुना है साठ साल के बुढे जितना काम करते हैं खेतों में बीस साल के लड़के नहीं कर पाते कारण ये भी सब नकली खा खा करके नकली हो गई कभी नकली अंदर आएंगे तो क्या इनका सामर्थ नहीं रखती तो उसमें नहीं पहन कर पाती आजकल के लोग पहले के लोग बहुत किसान का काम ही पूरा ऐसा ही है अभी तो ये आ गया ये मशीनें आ गई हैं नहीं तो पूरा ये अप्रैल मई और जून 15 जून तक उनका जो बैलों से वो करते थे काम गेहूं का बीज निकालना चने का बीज निकालना पूरा बैलों से होता था फसलों से तो पूरी गर्मी होती तो गर्मी वो दिन में काम नहीं करते तो वो सब सहन करते तो कोई बीमारी नहीं होती उन लोगों को देखिए नाम जन्मेशम स्थावरेश अनुसार लगाएंगे तथा स्थावरा नाम पारिणामिकम रसादि वै स्वरूपम जन्मेशनगरी है ना ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण मेवा लोगों ने बताया कि ये पूर्णमा